संक्षिप्त महाभारत नमः सभा सभापर्व मायासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्रीकृष्ण का द्वारिका गमन, द्वारिकागमन नारायण नमस्कृत्यातम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीत अंतरियामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नृत्य सखा नर रत्न अर्जुन दोनों की लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती एवं उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय अब मायासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा वीरवर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा असुरश्रेष्ठ तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया तुम्हारा कल्याण हो हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं तुम भी हम पर प्रसन्न रहना अब तुम जा सकते हो मायासुर ने कहा कुंती नंदन आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ प्रधान शिल्पे हूँ आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए अर्जुन ने कहा माया तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो इसी से मेरी सेवा हो जाएगी जब माया सुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मायासुर से कौन सा काम लेना चाहिए उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मायासुर से निश्चय करके माया से कहा मायासुर तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके उसमें देवता मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मायासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने वैसे ही सभा बनाने का निश्चय किया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मायासुर को उनके पास ले गए युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया मायासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए कुछ दिन वहाँ ठहर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए दस हजार हाथ चौड़ी जमीन नाप ली जन्मेजय वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं रहे बड़े सुख से रहे अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की विश्ववंद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रख प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघ उन्हें हृदय से लगा लिया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू छलछला आए थे भगवान ने अपनी बहन मधुरभाषिणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े से सत्य प्रयोजनपूर्ण हितकारी युक्तियुक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढाढ़त बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच में देवराज इंद्र की भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए और पुष्पमाला गंध नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया और उन्होंने दधी अक्षत फल पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए वह शीघ्रगामी रथ गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वजा गदा चक्र तलवार सार्वधनुष आदि आयुधों से युक्त था उसमें सैव्य सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुटे हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चमर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहनी ओर ढुलाने लगे भीम से नकुल सहदेव ऋत्विज एवं पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी युधिष्ठिर और भीम से इनका सम्मान किया उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया नकुल सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया अब तक रथ दो कोष जा चुका था भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राज़ी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारिका की यात्रा की जहाँ तक रथ दिखता रहा पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे अभी पांडवों का प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनकी आँखों से उझल हो गए पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियाँ श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थी उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौट अपनी नगरी में चले आए भगवान श्री कृष्ण का गरुण के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारिका की ओर बढ़ने लगा उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्विकी भी थे कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारिका पहुंच गए उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया भगवान ने राजा उग्रसेन माता पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न सांब चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुकमणी के महल में प्रवेश किया